जिज्ञासा अजपा जप क्या है इससे क्या लाभ होता है और इसका अभ्यास कैसे करते हैं समाधान बिना प्रयास के ही जो जप होता है उसे अजपा जप कहते हैं यह आपके प्रत्येक श्वास में स्वाभाविक ही हो रहा है हंस सोहम यह जब प्रत्येक श्वास में चल रहा है हकेणा बहिर्जा सकारेणा विषेद पुनः हंसोति परम मंत्र जीवो जपति सर्वदा जब श्वास बाहर जाता है तो हम ध्वनि होती है और जब अंदर आता है तो सह ध्वनि होती है हंसह यह एक मंत्र है इसका उच्चारण श्वास श्वास में हो रहा है आपको पहले श्वास पर ध्यान देने का अभ्यास करना होगा जब कुछ दिन में आप अभ्यस्त हो जाएंगे तब आपको श्वास उसी प्रकार स्पष्ट दिखने लगेगा जैसे सामने रखी वस्तु अब आप मंत्र को श्वास के साथ जोड़ दो अंदर मंत्र का उच्चारण करो जब श्वास बाहर जाए तो उसके साथ हम का उच्चारण और अंदर आए तो सह का उच्चारण करो साथ ही इसका अर्थ भी समझना चाहिए जब श्वास बाहर निकलता है तो जिस व्यापक तत्व में जाता है वह तत्पदार्थ ईश्वर है और जहां अंदर जा रहा है वह तवम पदार्थ जीव है ये दोनों एक है आपका श्वास व्यापक तत्व में जाकर वहाँ से शक्ति लेकर अंदर आता है जो त्वम पदार्थ है उसे शक्ति वहीं से मिल रही है इस प्रकार कुछ दिन अभ्यास करने पर वह मंत्र श्वास हो जाता है तो स्वतः चलता रहेगा यहाँ तक कि में भी चलता रहेगा अजपा जबकि एक और प्रक्रिया शास्त्रों में मिलती है जिसमें विशेष अभ्यास की आवश्यकता भी नहीं है केवल प्रतिदिन एक नियत समय पर प्रातःकाल चौबीस घंटे का जब देवताओं को समर्पित करना होता है प्रातःकाल आसन पर बैठकर कर यह भावना करें कि मेरे श्वास प्रश्वास द्वारा 24 घंटे में इक्कीस हजार छः अजपाजप अंश मंत्र स्वाभाविक होते हैं मैं उनको देवताओं को समर्पित करने जा रहा हूँ फिर संकल्प लेकर इस प्रकार से भावना करें पहला मूलाधार चक्र में सिद्धि बुद्धि के सहित महागणपति विराजमान है उनके लिए मैं 600 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ दूसरा स्वादिष्ठान चक्र में सरस्वती सहित ब्रह्मा जी स्थित हैं उनको मैं 6000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ तीसरा नाभि स्थान में जो मणिपुर चक्र है उस पर लक्ष्मी सहित विष्णु जी बैठे हैं उनको मैं 6000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ चौथा हृदय स्थान में अनाहत चक्र है उस पर पार्वती सहित परम शिव विराजमान है उनको मैं 6000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ पांचवा कंठ स्थान में विशुद्ध चक्र है वहाँ प्राण शक्ति सहित जीवात्मा विराजमान है उनको मैं 1000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ छठवा भृगुटी के मध्य में आज्ञा चक्र है वहाँ ज्ञान शक्ति सहित गुरु विराजमान है उनके लिए मैं 1000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ सातवां ब्रह्मरन्ध्र में सहस्त्रार्थ चक्र है उसके ऊपर चिस् शक्ति सहित परमात्मा विराजमान है उनको मैं 1000 अजपा मंत्र समर्पित करता हूँ इस प्रकार अजपा मंत्र समर्पित करके कुछ समय तक आँख बंद करके बैठे और चिंतन करें कि मेरा श्वास जब बाहर आता है तो हम का उच्चारण होता है और जब अंदर आता है तो सह का उच्चारण होता है इस प्रकार प्रतिदिन नियमित रूप से आप इस अजपा जप का समर्पण करते रहेंगे तो आपको प्रतिदिन इक्कीस हजार छः सौ मंत्र जप का फल प्राप्त हो जाएगा जिज्ञासा कई बार व्यक्ति देवता दर्शन या मंत्रानुभूति के लिए शास्त्रीय विधि से अनुष्ठान करता है परंतु सब कुछ ठीक होते हुए और बहुत संख्या में जप करने पर भी सफल नहीं होता इसमें क्या हेतु है समाधान साधन ठीक से करने पर भी मंत्रानुभूति नहीं होती तो कहीं न कहीं प्रतिबंध अवश्य है कभी कभी ये विषय बहुत जटिल होते हैं पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी का पूर्वाश्रम का नाम माधवाचार्य था वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे जब गृहस्थाश्रम स्वीकार करने का समय आया तो उन्होंने विचार किया कि गृहस्थ में यज्ञादि कर्म तथा अन्य व्यवहारों के लिए धन होना आवश्यक है उन्होंने निश्चय किया कि अपनी देवता तो गायत्री है उसे प्रसन्न करके धन प्राप्त कर लेंगे उन्होंने पूरे विधि विधान से गायत्री मंत्र का पुरस्करण किया परंतु देवी प्रकट नहीं हुई उन्होंने हताश हुए बिना फिर दूसरा तीसरा इस प्रकार गायत्री मंत्र के ग्यारह पुरस्करण किए परंतु देवी का दर्शन नहीं हुआ अंत में उन्होंने सोचा कि हमारे प्रारब्ध में धन है ही नहीं अतः अब संन्यास लेना ही उचित है संन्यास का संकल्प कर लेने के कुछ समय उपरांत ही जब वे ध्यान में बैठे थे तो देवी प्रकट हो गई उन्होंने कहा जब मुझे आवश्यकता थी तब तो नहीं आई अब मैंने संन्यास का संकल्प ले लिया है अब क्यों आई हो देवी मुस्कुराई और कहा तुम्हारे जीवन में ग्यारह ब्रह्म हत्याओं का प्रतिबंध था ब्राह्मण की हत्या करने मात्र से ही ब्रह्म हत्या नहीं होती किसी महापुरुष का अपमान करने से भी हो जाती है ग्यारह पुरस्चरण से ग्यारह ब्रह्म हत्याओं का प्रतिबंध तुमने काट दिया यदि तुम एक और पुरस्चरण कर लेते तब भी मुझे प्रकट होना ही था तुमने जो ऐषनाओं का त्याग कर संन्यास का संकल्प लिया उससे ही बचा हुआ प्रतिबंध कट गया इसलिए मैंने दर्शन दिया है इसलिए सब कुछ ठीक लगने पर भी मेरा प्रतिबंध कितना है इसको तो साधक नहीं जानता है ऐसी परिस्थिति में समाधान यही है कि शास्त्र और गुरुवाक्य पर विश्वास करके साधना में लगा रहे यह धैर्य का मार्ग है मानव जीवन में हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं है साधक धैर्य रखेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी